हुई ये चर्चा हमारी चल रही थी तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आप में से कोई पढ़े थोड़ा सा श्लोक सहित पढ़ दें शिवनाथ जी पढ़ो मरीची अत्रि अंगीरस हुई अग्निवेद जी से फिर बाद में देख लेंगे अभी उनको ठीक से पढ़ना नहीं आता शायद तो तो बाद में मरीचि पुलहम मत्रिशस्मह क्रत प्रचेतसं वसी भ्रिगुं एते मनूस्तु सप्तन सृजन भूरी तेजस देश महर्षि स्वायंभु मनु का प्रथम यथम राजा हुआ इसके पश्चात हिमालय के प्रदेश में राजाओं की परंपरा हुई अनंतर राजा राज्य करने लगा कला कौशल्य की व्यवस्था करने वाला विश्वकर्मा नामक एक पुरुष हुआ विश्वकर्मा ने विमान की युक्ति निकाली फिर इस विमान में बैठकर कर आरे लोग इधर उधर भ्रमण करने लगे ब्रह्मा देव का पुत्र विराट उसका पुत्र विष्णु सोम और अग्निश्वात का पुत्र महादेव था ये ही विष्णु और महादेव आगे जाकर ब्रह्मा के साथ त्रिमूर्ति में मुख्य देवता करके प्रसिद्ध हुए मंद सुगंध और शीतल वायु जहाँ चल रही है रमणीय वनस्पतियां जहां उगी हैं और जहां पर स्फटिक के सदृश निर्मल झरझरोधक जर बह रहा है ऐसे हिमालय की ऊंची चोटी पर विष्णु वास करने लगा उसी को वैकुंठ भी कहते थे फिर दूसरे हिमाच्छादित भयंकर ऊंचे प्रदेश में महादेव वास करने लगा उसे कैलाश कहते थे इसके आगे विष्णु और महादेव ये कुलों के नाम पड़ गए ऊपर लिखे हुए विष्णु और महादेव आज तिथि तक जीते हैं यह कहना ठीक नहीं किंतु अत्यंत भोलापन है इसमें दृष्टांत इतना ही है कि मिथिला मिथिला देश के जनकपुर के राजा को अभी तक जनक ही कहते हैं इससे सीता जी का पिता जनक राजा अब तक जिंदा है यह कहना बिल्कुल अप्रशस्त है यही प्रकार ब्रह्मा जी के विषय में भी लागू होता है आर्यावर्त में लोक संख्या बहुत हो गयी उसे न्यून करन, करनी चाहिए इसलिए आरे लोग अपने साथ मूर्ख शूद्र आदि अनारे लोगों को लेकर विमान उड़ाते फिरते जहाँ कहीं सुंदर प्रदेश देखा कि झट वहीं पर बस बस जाते इस प्रकार सब जगत के प्रत्येक देश में मनुष्य फैले तो स्वामी जी मनुस्मृति के दो श्लोकों को यहाँ पर उपस्थित करते हुए कहते हैं की ये जो मनु कि जो संतानें हुई हैं और उनसे विभिन्न प्रकार की योनियों की विभिन्न प्रकार की की की विभिन्न प्रकार के प्राणियों की, अलग अलग तरह के देवगलों की रचना हुई लेकिन जैसा कि मैंने कल कहा था कि ये दोनों को दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति का प्रसंग जैसा कि शांख दर्शन में आया है उससे मिलता जुलता ही वो प्रसंग चल रहा है और बीच में अचानक ये दो श्लोक किसी ने डाल दिए तो जो प्रसंग चल रहा था वो टूट गया वो भग्न हो गया तो इसलिए डॉक्टर साहब का कहना है और लगता भी है क्योंकि इससे आगे के जो श्लोक आप मनुष्य स्मृति में पढ़ेंगे उसमें इन दो श्लोकों के साथ में कोई संगति नहीं बैठ रही है वो असंगत लग रहे हैं और सृष्टि नियम के विरुद्ध भी उन श्लोकों की व्याख्या वहां पर मिल जाती है जैसे कि डॉक्टर साहब ने उन श्लोकों का जो अर्थ किया है आगे जो है इस श्लोक में वही किया है उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया तो उन श्लोकों के अर्थों पर विचार करने से स्वतः ही इस बात का संकेत निकलता है कि सृष्टि नियम के विरुद्ध ईश्वर कभी किसी पदार्थ की रचना नहीं करता तो इसलिए ये दो दोनों श्लोक केवल अर्थ करने की दृष्टि से यहाँ पर मतलब पढ़े गए हैं और बाकी इनका यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है लेकिन स्वामी जी ने चूकी डाले हैं तो तो वो स्वामी जी ने किस उद्देश्य को लेकर डाले क्योंकि नीचे जो व्याख्या की है वो सीधी सीधी श्लोकों से भी नहीं निकलती है तो या तो हो सकता है कि संपादक की त्रुटी से कुछ इस तरह की बात हो गई हो तो कहते हैं कि वो दस प्रजापति ऋषि कौन थे तो मरीचि अत्री अंगीरसव पुल पुलहम और क्रतुम पुल पुलह और क्रतुम कितने हो गए छे और फिर कहते हैं प्रचेत समिष्ठम चा भगुम नारदा दस हो गए दस हो गए होंगे ना तो कहते हैं कि ये जो दस मनु हुए हैं मुख्य मनु के बाद जिनको दस प्रजापति ऋषि कहा है तो इन मनुओं ने फिर और सृष्टि को आगे बढ़ाया और उन्होंने क्या किया कहते हैं एते मनुन इन मनुओं ने कहते हैं कि अन्यान सप्तान भूरी तेजसा असजन इन मनुओं ने अन्य जो भूरी तेजसा बहुत अधिक तेजस्वी वाले जो ऋषि थे सात अन्यान सप्तान भूरी तेजसा असजन इन मनुओं ने बहुत अधिक तेजस्वी अन्य सात ऋषियों को असृजन उत्पन्न किया या बनाया हाँ मनुओं को बनाया लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विभक्ति गौण होती है अर्थ मुख्य होता है कई बार ऐसा होता है मतलब ऐसा हो सकता है कि विभक्ति तो गौण है और अर्थ मुख्य है हालांकि यहाँ पर एते मनून लिखा है वो बात आपकी सही है जो आप कर रहे करे क्योंकि उसका एते इन मनुओं को मनुओं मनुओं मनुओं इन कि वो नहीं मतलब को को सात अन्य हाँ हाँ हाँ या तो हम ये मान लें कि ऊपर से जैसे सात तो ये हो गए है ना ए ते मनुष्य तू सप्ता अन्यान सप्ताह भूरी तेज सा असन सात योग देवान देव निकाया महर्षि अमित तौ, अमित औुजा कहते है देवगणों को फिर देवता यानी देवताओं को और देवगणों को और अमित अमित औजसा महर्षि और अमित तेज वाले मर्सी को उत्पन्न किया तो ऊपर से ऐसा लगता है कि सीधी संगति नहीं बढ़ती क्योंकि इसमें अतिरिक्त उत्पत्ति भी आ गई है और ऊपर केवल 10 की संख्या है तो इस पर और विचार कर लेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब ने इसका अर्थ इसी तरह से किया है जैसे मैंने आपके सामने रखा कि इन मनुओं ने फिर ये और उत्पन्न किया दस को उत्पन्न करने के बाद फिर ये और उत्पन्न उन्होंने किए है ठीक है अब वो थोड़ा सा इतिहास का विषय है कहते हैं स्वयंभव मनु का पुत्र मरीचि एक प्रथम क्षत्रिय राजा हुआ तो स्वयंभव मनु का पुत्र जो मरीचि था ये सबसे पहले राजा हुआ मनु के बाद में इसके पश्चात हिमालय के प्रदेश में छह क्षत्रिय राजाओं की परंपरा हुई, हुई। हिमालय का प्रदेश जिसे आज हम हिम हिम प्रदेश कहते हैं आज उसका तापमान इतना अधिक है कि वहां सामान्य रूप से कोई मनुष्य ठहरने के लिए तैयार नहीं होता क्यूंकि बहुत ही ज्यादा जी कम हो गया है मतलब इतनी अधिक ठंड है ऐसा कह सकते हैं <laughs> इतनी अधिक ठंड है वहां पर इतनी अधिक ठंड है कि वहां पर अब कोई रहने के लिए वहां सामान उसे तैयार नहीं होगा हालांकि रहने को तो जहाँ जैसे ये हमारी सेना हमारी सेना भी रहती ग्लेशियर वगैरह पर सियाचिन है और और कारगिल कारगिल पर भी हमारी सेना लगी हुई है लेकिन वहाँ क्या करते हैं बहुत अधिक ठंड होने के कारण से सैनिकों को कुछ कुछ दिन के लिए रखते हैं जैसे एक महीना ये एक महीना ये ऐसे क्योंकि अगर ज्यादा वहाँ रह जाए एक ही सैनिक तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है उसको रोग हो जाते हैं तो इसलिए बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए वहाँ पर नियुक्त किया जाता है लेकिन जिस समय स्वामी जी यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं उस समय हो सकता है कि कि वहां पर गर्मी सामान्य रूप से यहाँ की अपेक्षा तो कम होगी लेकिन वहां की ठंड को देखते हुए वहाँ ऐसा वातावरण रहा होगा कि जिस पर मनुष्य आराम से रह सके जैसे आज कल लोग शिमला चले जाते हैं शिमला है मंसूरी है दार्जिलिंग में भी बर्फ पड़ती है लद्दाख वगैरह है ना तो जैसे आजकल इनमें लोग रहते तो इसी तरह से वहां भी उस उस हिमालय प्रदेश का उस तरह का वातावरण रहा होगा हाँ तो कहते हैं कि हिमालय के प्रदेश में छह छत्री राजाओं की परंपरा हुई अनंतर इच्छाकू राजा राज्य करने लगा वो छह छत्री राजा कौन थे इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की है इच्छाकू राजा जो है वहां पर राज्य करने लगा तो इच्छाकू वंश के ही राम थे ना इच्छाकू वंश के थे वो हाँ सूर्य वंश जिसके वंशज महाराणा प्रताप वगैरह है ना प्रताप तापू सूर्य सूर्य की पूजा मानकर कहते हमारे मतलब कुल में सूर्यवंशी का वो है शिवाजी, शिवाजी भी सूर्यवंशी वो हालांकि राजस्थान के ही थे उनके पूर्वज महाराष्ट्र में जाके बस गए थे हाँ ऐसा अच्छा, अच्छा, अच्छा, मतलब आता है कि थे तो राजस्थान के लेकिन उनके पूर्वज महाव आके बस गए तो वहाँ उन्होंने फिर अपना वो इस तरह से किया है राज्य का विस्तार तो कहते हैं कि कला कौशल की व्यवस्था करने वाला विश्वकर्मा नाम पुरुष हुआ आजकल भी लोग विश्वकर्मा को मान, मान रहे हैं आज तक भी मानते चले आ रहे हैं एक दिन की छुट्टी रखते हैं अब विश्वकर्मा तो उसने तो मतलब काम ही किया होगा उसका नाम ही है विश्वकर्मा लेकिन जिस दिन विश्वकर्मा की जयंती मनाते हैं उस दिन कर्म से छुट्टी पा लेते हैं विश्वकर्मा <laughs> है हुँ? तो अभी भी विश्वकर्मा की जयंती मनाते चले आ रहे हैं ठीक है हाँ कौन से विश्वकर्मा ये बहुत पुराने कोई इंजीनियर रहे थे तो अब कहाँ के थे क्या और उनके वंशज कौन थे ये तो मुझे पता नहीं है लेकिन हो सकता है कि किन्नी पुरानी पुस्तकों में मिल जाए जैसे डॉक्टर भगवत दत्त जी ने पुस्तक लिखी है भारतीय संस्कृति का इतिहास उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें हो सकता है इनकी चर्चा मिल जाए ठीक है एक भी हाँ तो श्रीकृष्ण के समय में भी विश्वकर्मा की श्रेष्ठ हाँ। तो इंजीनियर होगा उसको विश्वकर्मा मूल में तो एक होगा उसके बाद उसके नाम की पदवी चल पड़ी जैसे व्यास जी अब जो उस गद्दी पर बैठता है उसका नामकरण व्यास हो जाता है वो व्यास कहलाता है शंकराचार्य मूल में तो एक हुए थे अब जो शंकराचार्य जी ने जहाँ चार मठ स्थापित किए और उन पर जो भी बैठता है जिसको भी वो लोग नियुक्त करते हैं उसी का नाम शंकराचार्य हो जाता है ठीक है तो कहते हैं कि ये विश्वकर्मा ने क्या किया विमान की युक्ति निकाली फिर इस विमान में बैठकर आए लोग इधर उधर भ्रमण करने लगे अब देखिये कहते है विमान का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया है लेकिन उससे बहुत पहले विमान को लोग चलाया करते थे घुमाते थे उनमें आते जाते थे हाँ ये अलग बात रही होगी कि उस समय सामान लोगों के लिए विमान उपलब्ध नहीं होंगे जो विशेष राजा महाराजा जो विशेष बहुत मतलब राजवंश से संबंधित थे उन्हीं के लिए विमान की सुविधा रही होगी लेकिन आजकल तो आम आदमी भी विमान में जा सकता है किराया दीजिए और विमान में बैठिए बस जेब हमारी गर्म होनी चाहिए अंग्रेजों के समय में जैसे मैंने एक दिन कहा था कि अंग्रेजों के समय में ये जो होटल अच्छे अच्छे हुआ करते थे पंच पंचार सितार, पंच सितारा होटल फाइव स्टार होटल आज आप दस, दस सितारा होटल में जा सकते हैं बस जेब में गर्मी होनी चाहिए तो टेन स्टार होटल नहीं है तो बन जाएंगे आगे ठीक है आगे। हाँ तो तीन और बनने की प्रतीक्षा करते ठीक है बन जायेंगे वो भी तो कहते हैं कि उस समय के विशेष लोगों को ये सुविधा रही होगी कि वो विमान उड़ा करके अपने कार्यों को अपने उद्देश्यों को पूरा करते थे आगे कहते हैं ब्रह्मदेव का पुत्र विराट उसका पुत्र विष्णु सोमसद थे और अग्निवास का पुत्र महादेव था तो ब्रह्मदेव देव का पुत्र विराट हुआ फिर विष्णु फिर सोमसद और अग्निवास का पुत्र तो महादेव था वे ही विष्णु और महादेव आगे जाकर ब्रह्मा के साथ त्रिमूर्ति में मुख देवता करके प्रसिद्ध हुए तो कहते हैं वे ही विष्णु और महादेव जो है ब्रह्मा के साथ में जैसे आप त्रिमूर्ति मिल जाती है ब्रह्मा विष्णु महेश की तो आगे जाकर के मूर्ति बनवा करके और उसको एक रख लिया कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिमूर्ति उनकी आज भी मिल, मिलती होंगी तो कई लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हुए थे क्या नहीं हुए तो थे लेकिन कोई ये कहे कि, कि ब्रह्मा विष्णु महेश वो सृष्टि की रचना करने वाले थे विष्णु भी ईश्वर थे और महेश भी ईश्वर थे ईश्वर नहीं थे वो महापुरुष थे और वो लोग भी वो जो हिमालय पर ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव आदि सब रहते थे वो भी उसी निराकार ईश्वर का ध्यान करते थे जिसका कि वेदों में वर्णन है और जिसका स्वामी जी ने अपने ग्रंथों में उल्लेख किया और जिसका हम लोग भी ध्यान करते हैं तो वो महापुरुष थे और वो वास्तव में इस धरती पर हुए है ब्रह्मा विष्णु महादेव सब हुए हैं ये और कहते हैं कि मंद सुगंध और शीतल वायु जहाँ चल रही है यानी स्वामी जी का मतलब यह है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अतिरेक अवस्था में हो बड़ा चढ़ा हो आकर्षित कर रहा हो देखने वालों को तो कहते हैं ऐसे स्थान में जहाँ मंद सुगंध और शीतल वायु शुद्ध चल रही हो रमणीय वनस्पतिया जहाँ उगी हुई हो हुँ? आजकल तो वनस्पतियां भी विषाक्त हो रही हैं क्योंकि पृथ्वी विषाक्त होने से वनस्पतियां भी विषाक्त हो रही हैं और उससे जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका हम लोग सेवन करते हैं तो कहते हैं कि पहले हिमालय पर इस तरह की स्थिति नहीं थी वहां सारा शुद्ध वातावरण था तो रमणीय वनस्पतियां जहां उगी है और जहां पर स्फटिक के समान निर्मल झलझरोधक वगैरह हो और जहां स्फटिक कहते हैं जैसे एक स्फटिका में से फिटकरी को भी बोलते है स्फटिका की मणि भी कोई होती है तो वो बिल्कुल बहुत शुद्ध साफ सुथरी होती है। तो कहते हैं ऐसा साफ सुथरा जल का झरना वहां पर बहता था ऐसे हिमालय की ऊंची चोटी पर विष्णु वास करने लगा तो कहते हैं कि ऐसे शुद्ध पवित्र रमणीय स्थान पर विष्णु वहां पर रहने लगे उसी को वैकुंठ भी कहते थे तो आज जैसे बैकुंठ का एक अलग ढंग से उसका व्याख्यान किया जाता है कि वैकुंठ कोई परलोक में होगा तो कहते हैं कि नहीं बैकुंठ यही है हिमालय पर ही उसका नाम कभी वैकुंठ था तो कहते हैं कि वहां पर ये विष्णु वगैरह वहां रहते थे और कहते हैं कि दूसरे हिमाच्छादित भयंकर ऊंचे प्रदेश में महादेव वास करने, करने लगा उसे कैलाश कहते थे तो आज भी कहते हैं कि कैलाशवासी शिव तो वहाँ शिवजी पहले रहा करते थे वो थोड़ा और ऊंचाई पर तो उस तरह का वहां पर वातावरण पहले था कि जहाँ पर इस तरह के देवी देवता वहां पर रहते थे इसके आगे विष्णु और महादेव ये कुलों के नाम पड़ गए फिर कुलों के नाम इनके उससे पड़ गए ऊपर लिखे हुए विष्णु और महादेव आज तिथि तक जीते है ये कहना ठीक नहीं तो कुछ तो कुछ जो लोग इस तरह मानते हैं कि वो जो विष्णु और महादेव हुए थे वो आज भी हैं कहते हैं ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि जैसे शिव शिवजी की पूजा के लिए उनको मूल शंकर जी को तैयार किया था शिवरात्रि के दिन कि वो शिवजी की पूजा करेगा तो उसे शिवजी दिखेंगे और और उसे पुण्य प्राप्त होगा तो माँ ने तो मना किया था कि ये छोटा बालक है ये उपवास नहीं कर पाएगा लेकिन फिर भी उस बच्चे ने कहा कि नहीं मैं तो शिव जी का दर्शन करूंगा इसलिए मुझे उपवास रखना और वो पिताजी के साथ वहां पे गया शिव मंदिर में तो जैसे कि घटना आप लोगों ने सुन रखी है कि पिताजी से जब पूछा कि पिताजी आप तो कहते थे कि शिव जी है सबकी रक्षा करते हैं बड़े बड़े के दांत तोड़ डालते हैं त्रिशूल लेके घूमते हैं भूत प्रेतों को भी बस में कर लेते हैं तो इस तरह की जो बात है वो अब तो दिख नहीं रही बोले क्यों क्या बात हो होगी बोले देखो ये छोटे छोटे चूहे घूम रहे हैं ये अपने उस पर से चूहे ही नहीं हटा पा रहे है तो बड़े बड़े राजसो का संघार उन्होंने कैसे किया होगा बात कम समझ में आती है तो पिताजी ने डांट दिया तो मूर्ख है असली शिव तो कैलाश में रहते हैं ये तो उसका एक प्रतीक है तो ऐसे कह करके उसको डांट दिया लेकिन उसकी श्रद्धा उसी समय से मूर्ति परते हट गई और कहा कि जब असली शिव कैलाश में ही रहता है तो मैं फिर असली शिव की ही खोज करूंगा नकली शिव में क्यों माथा पच्ची करनी तो इस तरह से कहते हैं कि कि जैसे मूल संगर को कह दिया था उसको सांवना देने के लिए की वहां असली शिव तो हिमालय पे रहता है तो ऐसी धारणा बनाई हुई है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश अभी भी हैं और ये कैलाश पे रहते हैं और ये वहां रहते हैं ऐसा करते हैं तो कहते हैं ये ठीक नहीं है कहना इसलिए दृष्टांत इतना ही है कि मिथिला देश के जनकपुर के राजा को अभी तक जनक ही कहते हैं जैसे मिथिला जो कि बिहार में है वहां जनकपुर के राजा को अभी तक जनक ही कहते हैं इससे सीता जी का पिता जनक अभी तक जिंदा है ये कहना ठीक नहीं बनता क्या कह रहे थे हैं, राम प्रकाश जी कहने की जनक ही कहते हैं हाँ तो जनक ही है न जनकपुरी जनक जनक जनक जनक जनक तो कहते हैं कि यही प्रकार ब्रह्मा जी के विषय में भी लागू होता है आर्यवर्त में लोक संख्या बहुत होगी उसे न्यून करनी चाहिए स्वामी जी आज से लगभग ये डेढ़ सौ पौने दो सौ वर्ष पहले की बात है कि जब उनको ये अनुभव होने लगा कि भारत की संख्या बढ़ रही है तो इसको कम करो और अब स्वामी जी के समय से लेकर के अब तक आप की अगर आप जनसंख्या की तुलना करें तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई कई गुना बढ़ गई होगी तो अधिक जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है की फिर शिक्षा व्यवस्था भोजन की व्यवस्था सब तक शिक्षा पहुंचना सब तक सुविधाएं पहुंचना पानी पहुंचना इन साधनों में करना ही आने लगती क्योंकि हमारे साधन सीमित हो जाते हैं और और खाने वाले अधिक हो जाते हैं तो ऐसी मात्रा में फिर भूखमरी गरीबी लड़ाइया युद्ध ये फिर होते हैं इसलिए स्वामी जी पहले ही एक संकेत देगा कि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसे किसी भी उपाय से कम करनी चाहिए हाँ जी इसमें उपदेश मंजरी के ही पृष्ठ संख्या 33 में जो पहली पंक्ति आई है जी उसमें ये कहा गया है कि उस समय तो दरिद्र के घर में भी विमान होते थे आप कह रहे थे ना कि उसमें तो सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं अच्छा ठीक अच्छा, हा, है हाँ हाँ उस समय दरिद्रों के घर में भी विमान थे ठीक है तो ये तो फिर बात ठीक है और हमारा भारत समृद्ध था कि दरिद्रो के घर में भी थे और अमीरों के घर में भी थे ये बात अलग है कि विमान तो थे लेकिन जो संपन्न परिवार होंगे राजा महाराजाओं के राजा महाराज के जो वंश होंगे उनमें विशेष विमान होते होंगे और सामान्य लोगों के पास अपना काम चलाओ विमान होते होंगे ठीक हाँ, है हाँ आगे देखिए आगे देखिए आगे आर्य इसलिए आर्य लोग अपने साथ मूर्ख शूद्रादी अनायी लोगों को लेकर विमान वाते फिरते थे हाजी या तो आप लोग बोलने तो मैं चुप हो जाऊं, या मैं बोलूं तो आप लोग चुप हो जाए दोनों में से कोई एक शर्फ तो अपने को पूरी करनी पड़ेगी ना तो जब कोई बात आपको सुनाई जा रही है कही जा रही है तो उस समय हमें वाणी तो संयम रखना चाहिए कि भाई सुनाई जा रही है तो सुन ले ध्यान से नहीं तो क्या होगा कि आप भी बोलोगे मैं भी बोलूंगा फिर ना आपको मेरी बात समझ में आएगी और न आपकी बात मुझे समझ में आएगी हुँ? तो कहते हैं कि इसलिए आर्य लोग जो है अपने साथ मूर्ख शूदरादी अनाय लोगों को लेकर विमान उड़ाते फिरते जहाँ कहीं सुंदर प्रदेश देखा झट वहीं पर बस जाते इस प्रकार सब जगत के प्रत्येक देश में मनुष्य फैले अब स्वामी जी कहते हैं कि सब देश में मनुष्य किस तरह जाकर रहे और कैसे उनका विस्तार हुआ कहते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ जाती थी तो आरी लोग क्या करते थे कि जो आचरण से थोड़े से ढीले होते थे या जो बुद्धिहीन लोग होते थे या जो झगड़ा ज़ग, लड़ाई झगड़ा करने में कुशल होते थे न? तो कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है फिर स्वाभाविक है कि, आए, कि जो लड़ाई झगड़े वाले लोग होते हैं या जो भूखे नंगे लोग होते हैं उनके रवैये आक्रामक हो जाते हैं वो आक्रमण करते हैं अपने साधनों को पाने के लिए मालूम मेरे पास भोजन नहीं है और दूसरे पास है और कहीं है नहीं तो स्वाभाविक है कि एक आक्रामक जो आक्रामक जो रवैया आक्रामक जो व्यवहार है वो मेरे द्वारा हो सकता है क्योंकि भूखा आदमी कुछ भी कर सकता है कोई भी पाप कर लेता है तो इस तरह से फिर क्या करते थे कि आदि लोग अपने विमान में जा जा करके और वो देखते थे कि कहाँ बसने की जगह है इनको कहाँ बसाए तो उस समय बहुत जंगली जंगल थे और बस्ती बहुत थोड़ी थी तो जहां तहां जहां तहां, तहां उनको ले जाकर के बसा देते थे और बाद में धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ जाती थी तो फिर उन लोग वो लोग अपने अपने देश बना लेते थे और अपने देशों के नाम रख लेते थे जैसे आजकल आप देखिए चीन है जापान है लंका है और 200-250 देश हैं लगभग तो वो फिर अपनी अपनी बस्ती बसा लेते थे तो आज जो विश्व में लगभग ढाई देश है तो दो देश लगभग है तो वो सब एक जगह ही थे पहले लेकिन बाद में उनका विस्तार इस तरह से किया गया होगा ये स्वामी जी का यहां पर व्याख्यान है अब शांति पाठ ओ शांत पिरन